संत महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाईये प्रभु विश्वासी साधक के संबंध में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम सुन रहे थे अपने को सामने रखकर थोड़ा विचार किया जाए ईश्वर में विश्वास करने वाले हम लोग हैं उस विश्वास के आधार पर क्या हमारा ईश्वर के अतिरिक्त और सब जगह से मन हट गया ऐसा प्रश्न रखा जाए अपने सामने क्या भगवान के अतिरिक्त और किसी से हमारा संबंध नहीं रहा की उनकी महिमा के बल से हमारी सब चिंताएं हमारा सब भय मिट गया ऐसा प्रश्न अपने लोगों को अपने सामने रखकर सोचना चाहिए अपने से पूछना चाहिए इसके उत्तर में जीवन में खूब जागृति आ सकती है कितना अच्छा लग रहा है श्री महाराज जी जब कह रहे हैं कि प्रभु विश्वासी साधकों का और किसी से संबंध रह ही नहीं जाता सिवाय परमात्मा के और किसी से संबंध नहीं रह जाता अन्य किसी से संबंध नहीं रहता है तो अन्य किसी का चिंतन भी कभी नहीं होता है वे परमात्मा को अपना मानते हैं और उनको हर प्रकार से पूर्ण मानते हैं अपना हितैषी मानते हैं अपना प्रिय मानते हैं इसलिए वे सिवाय परमात्मा के प्रेम के अपने लिए और कुछ चाहते भी नहीं हैं। अब सोचा जाए कि मैंने भी ईश्वर में विश्वास किया है मुझे भी ईश्वरीय प्रेम का मधुर रस अभिष्ट है है कि नहीं है जी है तो अब सोच करके देखिए कि ईश्वरीय प्रेम रस के अलावे और भी कुछ अपनी चाह है क्या और भी कोई अपनी अपना संकल्प है क्या ऐसा सोचने से मालूम होता है कि और भी संकल्प है अगर और संकल्प न होते ईश्वरीय प्रेम के अतिरिक्त अपने में और कोई चाह मेरी न होती तो पता नहीं कब को यह सीमित अहम रूपी अणु ईश्वरीय प्रेम बनकर प्रेम में समा गया होता अब तक यह काम पूरा हो गया होता लेकिन अपनी वर्तमान दशा देखने से ऐसा लगता है कि अभी तक यह काम पूरा हुआ नहीं है अर्थात ईश्वर विश्वास को और ईश्वरीय संबंध को और विधि विधान से भजन पूजन करने को मैंने संपूर्ण जीवन नहीं बनाया है संपूर्ण जीवन का एक अंग बनाया है प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करने के बाद पूजन भगवत पूजन मेरे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है उनमें विश्वास करना उनसे संबंध मानना यह भी एक आवश्यक अंग बन गया है फिर क्या होता है कि यह बात सब समय जीवन में नहीं रहती है इसके अतिरिक्त भी अपने को कुछ और चाहिए क्या चाहिए कि पसंदगी के अनुसार रहन सहन चाहिए पसंदगी के अनुसार खान पान चाहिए और मन बहलाने के लिए और दूसरा दूसरा काम भी चाहिए और जिस समाज में रहते हैं उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी चाहिए बहुत सी बातें मुझको चाहिए और ईश्वर विश्वासी बन कर के भगवत भक्ति के आधार पर जीवन को आगे बढ़ाने की अभिलाषा लेकर के भी दृष्टिकोण ऐसा है इस दुनिया में जो कुछ अपने को अच्छा लगने के लायक मिल गया है वह सब बना रहे और उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी मिल जाए तो ऐसा आज तक हुआ नहीं हो ही नहीं सकता और श्री महाराज जी कभी कभी हंस करके विनोद की भाषा में मुझको सुनाते तो कहते कि देवकी जी परमात्मा इतने प्यारे हैं इतने प्यारे हैं इतने प्रेमी स्वभाव के है कि वे किसी और के साथ साधक के दिल में घुसते ही नहीं है उनको अकेला ही घुसना पसंद है और फिर कहते कि वे इतने विशाल हैं इतने महान हैं इतने बड़े हैं असीम अनंत कि अगर तुम्हारे दिल में एक तिनका के लिए भी ममता शेष रह गई है तो वे उसमें समाएंगे नहीं लाली अपने को पूरा खाली कर दो एकदम किसी भी चीज की ममता न रहे किसी बात की कामना न रहे यह सब दिल में से पूरा निकाल दो को एकदम खाली कर दो तब उनको उसमें आकर के प्रेम का आदान प्रदान करना प्रिय लगता है अपने जीवन में अभी तक उस ईश्वरीय प्रेम का प्रभाव इतना नहीं हुआ है कि अपनी पसंदगी का खान पान हम भूल जाते अपनी पसंदगी के रहम सहन को हम भूल जाते अपने भीतर से सिवाय प्रभु की प्रसन्नता के और कोई संकल्प ही न उठता ऐसा हुआ ही नहीं अब तक तो मालूम होता है कि अपनी साधना में कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि हमने रखी है और उसको दूर करना हम सभी ईश्वर विश्वासियों का वर्तमान का पुरुषार्थ है श्री महाराज जी जब बता रहे थे कि प्रभु विश्वासी साधक जो होते हैं, उनका अपना कोई संकल्प नहीं रहता क्या है तो प्रभु की प्रसन्नता अपनी प्रसन्नता है वे मेरे साथ जैसे चाहें, जिसमें उनको प्रसन्नता हो सो करें। तो इसका अर्थ क्या निकला कि अपने पास अपना मन नहीं है अब तो अपना मन मेरे पास है तब मैं प्रभु की प्रसन्नता के योग्य अपने को बना ही नहीं सकती और यही कारण है कि ईश्वर विश्वासी होते हुए भी हम अपना संकल्प भी रखते हैं अपना मन भी रखते हैं और उस मन की गुलामी भी अपने में रखते हैं और फिर उस मन का अनुसरण हम करते हैं और फिर उस मन को आज्ञा देते हैं कि तुम चले जाओ प्रभु के पास तो यह कभी होता नहीं है संभव नहीं है यह भी एक खास बात है ऐसा क्यों नहीं हुआ तो अब थोड़ा उल्टी तरह से मैंने सोचा एक बार तो मेरे ध्यान में आया कि ईश्वर विश्वास को मैंने जीवन नहीं बनाया है जीवन कुछ और है और ईश्वर विश्वास उसका साधन बन गया हो कुछ उपाय के रूप में बन गया हो तो ऐसा जब तक रहता है तब तक उसमें सजीवता नहीं आती तब महाराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त अनेकों से जब हम संबंध रखते हैं तो जिससे हमारा नित्य संबंध नहीं है उससे संबंध जब मानते रहते हैं तो मन बिचारा जाता है उन सब जगहों पर आरोप हम लोग पर से संबंध रखेंगे पर में विश्वास करेंगे पर के अधीन रहेंगे पराश्रित होकर जिएंगे तो जहाँ जहाँ हमारा अटकाव है उन सब जगहों पर मन जाएगा ही लेकिन एक बात है ओर मन जाता भी रहता है और हटता भी रहता है सदा के लिए दृश्य जगत के किसी भी दृश्य और वस्तु पर मन लगता नहीं है स्वभाव से वह लगता नहीं है मेरी भूल से वस्तुओं की याद आती है ऐसा कहो अथवा ऐसा कहो कि उन सब जगहों में मन जाता है और परमात्मा में परमात्मा की पसंदगी जब मेरे जीवन में आती है तब वह परमात्मा में जाता है और उनमें एक बार जब मन जाता है तो फिर वहाँ से हटता नहीं है यह जीवन का एक बड़ा भारी सत्य है क्या की जब भगवान को हम लोग पसंद करेंगे और केवल उन्हीं से संबंध रखेंगे तो उनमें जब मन लगेगा तो फिर वहाँ से हटेगा नहीं सदा के लिए उनमें लग जाता है भगवत भक्त तो बिल्कुल अमन हो जाता है उसके पास उसका मन रहता ही नहीं है उसको कभी भी अपने पर दबाव भी डालना पड़ता है कि अब मन को इधर लगाना चाहिए कि उधर से हटाना चाहिए जब साधक ईश्वर को छोड़कर पर को पसंद करता है पराश्रित होकर रहता है संसार को पसंद करता है तो मन विचारा जगह जगह भटकता फिरता है लेकिन कहीं पर भी स्थिर नहीं होता है क्योंकि किसी में जा करके वो सदा के लिए लय हो जाए ऐसा नहीं होता है अब अपनी दशा हम लोग देखें, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए अथवा आधे घंटे के लिए जो शांत रहने का नियम है उसके अतिरिक्त भी आप और शांत रहते होंगे अलग अलग अनुभव होता होगा नियम बना के हम लोगों ने थोड़ा समय रखा है शांति संपादन के लिए पंद्रह मिनट लगातार अथवा आधा घंटा लगातार शांति का समय कैसे निकलता है अगर सोच के देखो तो ईश्वर विश्वास की दृष्टि से प्रभु की कृपा शक्ति का आश्रय लेकर जब हम उनके समर्पित हो जाते हैं और उस काल में अपने को बिल्कुल अप्रयत्न छोड़ देते हैं, तो वो पूरा समय क्या प्यारे प्रभु की कृपा की अनुभूति में बीतता है की कृपा की प्रतीक्षा में बीतता है कि उसके बीच बीच में और भी कोई बात आती है ऐसा सोचकर देखिए आपने स्वयं अपने द्वारा अनुभव किया होगा कि एक आधे घंटे का समय भी लगातार प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा की गहराई में बीत जाता हो ऐसा सब समय नहीं होता कि उनकी प्रीति के रस में समय का भाग खत्म हो जाता हो ऐसा भी सब दिन नहीं होता है किसी किसी समय होता भी है कितनी देर हो गई इसका कुछ पता भी नहीं चलता है लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ क्या है कि अभी तक भी हमारा प्रयास ही चल रहा है अभी तक भी यह साधन जीवन नहीं बन पाया और जब मैंने सोचा श्री महाराज जी की वाणी में अभी अभी बैठे बैठे हम लोग सुन रहे थे तो मैं सोच रही थी कि जो जो बातें महाराज जी ईश्वर विश्वास के लिए बहुत सहज स्वाभाविक बता रही हैं वे बातें अगर मेरे लिए सहज स्वाभाविक नहीं हुई है तो इसका कारण ढूंढना चाहिए कितनी तत्परता चाहिए इस दिशा में कि जहाँ जहाँ भूल है उसको मिटा के जल्दी जल्दी हम भक्त बन जाएं चाहिए की नहीं चाहिए अवश्य चाहिए अब साइकोलॉजिकल बात है बहुत ऊंची दार्शनिक बात नहीं है लेकिन यह भी आवश्यक है देखिए मन जो है हमारा वह रस का प्यासा है जहा जहाँ उसे नी सताती है वहाँ वहाँ से वह हटता रहता है किसी भी जगह कोई पुस्तक पढ़ने के लिए बैठ जाइए कोई काम करने के लिए लग जाइए तो हाथ से काम करने लग जाओ तो जब तक काम करने में थोड़ी कठिनाई रहती है तब तक मन भी उसमें लगता है ध्यान भी उसमें लगता है और थोड़ी देर के बाद काम करते करते जैसे ही वो सेट हो गया अच्छी तरह से हाथ चलने लगा तो सचमुच अपने भीतर खोज करके देखिए कि जब किया जाने वाला कार्य कारक अंगों के स्तर पर आ जाता है मोटर सेटिंग हो जाती है उसके बाद पूरा मन काम में रहता है कि इधर उधर उड़ने लगता है गी? जरूर नहीं लगता है तो ऐसी क्या बात हो गई अपने जीवन की दशा तो देखो काम करने लोगों तो काम में भी पूरा मन न लगे शांत रहो तो शांति में भी पूरा मन न बैठे ऐसा क्या हो गया भाई कहीं न कहीं कोई न कोई भूल है जरूर और नहीं तो होना चाहिए ऐसा कि जब हम काम करने लग जाते हैं तो इतने मनोयोग से काम करें कि कर्म योग सिद्ध हो जाए और काम करना छोड़ करके शांत हो जाएं तो इस प्रकार से शांत हो जाएं कि बिल्कुल ज्ञान योग सिद्ध हो जाए प्रभु की याद आवे तो इतनी तीव्रता से याद आवे कि उसके मधुर रस में शरीर और संसार सबकी याद खो जाए भक्ति योग सिद्ध हो जाए होना तो ऐसा चाहिए लेकिन ऐसा होता कब है जब हमारे जीवन में विभाजन नहीं रहता तब ऐसा होता है अभी हमारे जीवन में विभाजन है हमारा एक इष्ट नहीं है मंत्र दीक्षा हो गई, कोई पूछे कि आपके इष्ट कौन है तो अपने इष्ट का नाम रूप हम बता सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को अपने द्वारा देखें तो मालूम होता है कि अभी तक मेरा एक इष्ट नहीं है नहीं तो पूरा ध्यान उनमें लग गया होता उनके अतिरिक्त और किसी का चिंतन न होता उनकी याद में इतनी सरसता आ जाती कि फिर अपने किसी संकल्प का पता ही नहीं चलता अपना कोई संकल्प ही नहीं उठता अपने पर अपने अधिकार की कोई बात ही नहीं सामने आती ये सारी बातें बिल्कुल ही सहज स्वाभाविक हो गई होती सत्संग का अर्थ क्या है सत्संग का अर्थ यह है कि जीवन के सत्य को स्वीकार करना और अपने जाने हुए असत के संग का त्याग करना यही सत्संग है अब देखिए जहाँ जहाँ अपनी भूल मालूम होती है उसको हम लोग सुधारते जाएं और सत्य स्वरूप जो स्वीकृतियाँ हैं उनको दोहराते जाएं उनको दृढ़ता पूर्वक धारण करें और उसी के आधार पर जीना आरंभ करें तो अपने में जो कमी रह गई है वह कमी दूर हो जाएगी और साधना सजीव हो जाएगी जितने अच्छे अच्छे भक्त हुए उनके संबंध में ऐसा ही देखा गया और सुना गया अनुभव तो उन्होंने स्वयं ही किया होगा उनका अनुभव कैसा था उसको हम लोग बाहर से क्या जाने लेकिन जो कुछ देखा गया सुना गया वह ऐसा ही मालूम होता है कि भक्त प्रभु को प्यार करते हैं। इससे भी अधिक गहरी बात यह होती है कि परमात्मा स्वयं भक्तों को प्यार करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान कहलाता है और वह दोनों ओर से चलता है प्रभु की ओर से प्रेम भक्त के पास आता है और भक्त के पास से प्रेम प्रभु की ओर जाता है समय समय पर कभी न कभी आपने भी अनुभव किया होगा की कि थोड़ी देर के लिए अगर अन्य चिंतन छूट गया और सर्व समर्थ परम हितैषी मुझ में ही विद्यमान परमात्मा मेरे अपने हैं यह भाव प्रधान होकर आपके सामने आ गया तो उतनी ही देर में शरीर का भास खत्म हो जाता है और आप सोच करके देखिए कि जब उनकी ओर से आने वाले प्रेम की लहरियां हमारे आपके हृदय को स्पर्श करती हैं, व्यक्तित्व को छू देती हैं, तो कभी नहीं हो सकता कि फिर किसी प्रकार का विकार अथवा दूषण जीवन में रह जाए ऐसा नहीं हो एक बार एक अनुभवी संत के पास बैठकर मैं बात कर रही थी भगवत चर्चा हो रही थी प्रेम की बातें हो रही थी बात करते करते उन संत को ईश्वरीय प्रेम की याद आ गई और उनके भीतर क्या हुआ सो तो वे जाने कुछ देर के बाद परम प्रसन्न होकर उनके मुख से मधुर वचन निकलने लगे कि भाई हमें तो थोड़ी सी देर के लिए दो मिनट का विराम भी मिल जाए तो भीतर में प्रवेश करते ही घंटों घंटों के परिश्रम की थकावट जो है खत्म हो जाती बार प्यारे की याद आ जाए और भीतर भीतर प्रेम की लहर दौड़ जाए तो बहुत से रोग नष्ट हो जाते प्रेम अलौकिक तत्व है और जिन साधकों के जीवन में उस तत्व की अभिव्यक्ति होती है वे और शरीर हो जाते हैं। फिर शरीर से संबंध उनका नाम मात्र को रह जाता है केवल संसार के व्यवहार को चलाने के लिए की बातचीत करने के लिए कि किसी की कुछ सेवा करनी है तो उतनी ही देर के लिए शरीर से उनका संबंध बनता है अन्यथा होता ही नहीं है प्रेम वह अलौकिक तत्व तो है और उसका संचार जीवन में होने से शरीर से संबंध टूट ही जाता है देह भाव समाप्त हो जाता है उसका रस इतना बलिष्ठ होता है और इतना प्रभावकारी होता है कि थकान और रोग सब मिट ही जाते हैं जिन साधकों ने ऐसा अनुभव किया है उन लोगों ने स्वयं हमें बताया है और वे जितना अनुभव करते हैं उतना बता नहीं सकते और जितना बताते हैं उतना हम लोग ग्रहण कर नहीं सकते क्योंकि वे अनुभवी संतजन कहते हैं अनुभव की बात और हम लोग उसको बुद्धि के स्तर पर समझना चाहते हैं, तो बुद्धि में वह अलौकिक तत्व कि बात समा ही नहीं सकती फिर भी जितनी जितनी थोड़ी बहुत पकड़ में आती है तो ऐसा ही लगता है कि मनुष्य के जीवन का मूल आधार भी है वह तत्व और इस समय हम सभी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं अभी भी वह तत्व हमारे आपके भीतर विद्यमान है और कोई ऐसा सोचे कि मैं भगवत भक्त हूँ और फिर भी उसके भीतर किसी प्रकार की कामना किसी प्रकार की वासना रह जाए अन्य का चिंतन उसके भीतर रह जाए या किसी प्रकार की चिंता उसको घेरे तो उसे समझना चाहिए की कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य है अन्यथा श्री महाराज जी ने ऐसे बताया की प्रेम तत्व इतना प्रभावकारी है और चूंकि उस तत्व से हमारा निर्माण हुआ है हमारी सत्ता में ही वह विद्यमान है इसलिए उसकी अपने को पसंदगी भी बहुत है और उसकी अभिव्यक्ति जब जीवन में होती है तो जिसके जीवन में प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होती है वह सब प्रकार से स्वाधीन हो जाता है फिर कोई कामना उपज ही नहीं सकती देखा आदमी अरे भाई कामना तो हमेशा अभाव में उपजती कामना हमेशा अपने और दूसरों के बीच भेद बुद्धि के रहने से उपजती है द्वैत में कामना उपजती है अद्वैत में नहीं और प्रेम तत्व का हिसाब ऐसा है कि एक और एक मिलकर दो नहीं होते एक और एक मिलकर एक ही रहता है और कहीं कहीं तो श्री महाराज जी ने ऐसे भी लिखा है कि भाई शुद्ध अद्वैत तो प्रेम तत्व में ही सिद्ध होता है क्योंकि प्रेमी और प्रेमांस पर ये दो नहीं रहते हैं कभी कभी मेरे ध्यान में यह बात आती है कि जीवन की पूर्णता की बात तो पूर्ण पुरुष जाने लेकिन साधन काल में प्रेम पंथ के साधक थोड़ी थोड़ी देर के लिए जहाँ जहाँ प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति का अनुभव पाते हैं उतने ही में उनका संसार डूब जाता है तो पूर्णता में अवश्य ही ऐसा होता होगा कि अपने को प्रेमी कहने वाला खत्म हो जाता है और प्रेमास्पद और प्रेम यही रह जाता है अर्थात साधक का संपूर्ण जीवन प्रेम तत्व के रूप में रूपांतरित होकर प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाता है ऐसा होता है और अभी भी ऐसे भक्त धरती पर हैं, उनकी कृपालुता है इस प्रकार के संतों को भक्तों को वे हमेशा धरती पर भेजते रहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के कि हम भटके हुए लोगों को वे सनमार्ग दिखाते रहें और प्यारे प्रभु की याद दिलाते रहें। उनकी ओर से विस्मृति हुई नहीं उनको तो पूरी तरह से अपने बच्चों की याद है विस्मृति मुझे हो गई है इसलिए मुझ पर दायित्व आ गया कि मैं विवेक के प्रकाश में देख करके जाने हुए असत के संग का त्याग करूं और गुरु की बाणी सुन करके ग्रंथों के वाक्यों को पढ़ करके अनंत परमात्मा को अपना कहकर स्वीकार करूँ हमारी स्वीकृति में कहीं अधूरा पन रह गया होगा इसलिए परम प्रेम जीवन नहीं बन पाया कहीं न कहीं कोई अपना संकल्प रह गया होगा कहीं न कहीं किसी और से मेरा संबंध रह गया होगा प्रेम तत्व के विकास के लिए इस समय इस वर्तमान में अपने को क्या पुरुषार्थ करना है सोचिए तो केवल इतना ही पुरुषार्थ करना है कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से संबंध मालूम होता हो अपने में तो उसको छोड़ देना चाहिए और कोई अपना संकल्प रहा हो तो उसको भगवत समर्पित कर देना चाहिए बड़ा आराम मिलेगा ईश्वर विश्वास में यह बात बहुत ही अच्छी है ऐसे तो विचार पंथ को भी कम नहीं माना गया है मानव सेवा संघ में दोनों का महत्व तो है लेकिन विश्वास पंथ में एक बहुत बढ़िया बात मुझे यह मिली कि अगर मेरे भीतर प्रभु विश्वास की दीक्षा लेते समय कुछ संकल्प ऐसे रह गए हैं कि जिनका त्याग हम नहीं कर सके ऐसा हो सकता है कि नहीं जी हो सकता है क्षा लेते समय साधक के भीतर कुछ संकल्प रह गए उनके संबंध में मुझे एक बड़ी अच्छी बात मिली है जो आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर रही हूँ वो यह है कि ईश्वर विश्वासी को अपना संकल्प नहीं रखना है सर्व सामर्थ्यवान के संकल्प में अपने बाकी बचे हुए सब संकल्पों को मिला कर के छोड़ दिया जाए तो स्वामी जी महाराज ने मुझको कह कर भी सुनाया और थोड़े ही दिनों के क्रम के भीतर उनके परम सुहृद परमात्मा ने करके भी दिखाया बड़ी बढ़िया बात है कि साधक के ऐसे संकल्प जिसकी पूर्ति उसके साधन में बाधा पहुंचा सकती हो तो ऐसे संकल्पों का प्रभु नाश करा देते हैं अपनी कृपा शक्ति से नाश करा देते हैं और कुछ संकल्प जो अपनी जानकारी में है जो आप चाहते है कि वे संकल्प मिट जाते तो अच्छा था हमें शांति मिल जाती चित्र एकाग्र हो जाता एक निष्ठ हो कर केवल केवल परमात्मा की आराधना में ही हम लग जाते ऐसा जहां आप सोच रहे हैं और चाह रहे हैं की संकल्पों को भी खत्म कर देते तो अच्छा होता लेकिन उसमें से कुछ संकल्प ऐसे है जिनकी पूर्ति कराके के परमात्मा उसके प्रभाव से आपको हटाना ठीक समझते हैं, तो वह भी करेंगे और कुछ कुछ उदाहरण मुझे ऐसे भी मिले साधक को दीक्षा लेते समय साधन काल में कुछ संकल्प अपने ऐसे होते हैं कि जिनका उनको पता ही नहीं लगता ऐसे भी होते हैं बड़ी ही गहराई में और चेतन स्तर में न जाने कहा किस प्रकार से छिपे रहते हैं साधक को पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर इतने संकल्प हैं ऐसे संकल्पों को भी प्रभु अपनी कृपालुता से प्रकट भी करा देते हैं, भी देते हैं, पूरा करा के भी खत्म करा देते हैं, और सब प्रकार से साधक को नील संकल्प बना कर अपनी भक्ति की निष्ठा में लगा देते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा किया है अपनी कृपालुता से प्रेरित होकर साधन काल में मुझ जैसे उलझे हुए साधक को भी उन्होंने ऐसे अद्भुत अद्भुत अनुभव दिए हैं कि जिन्हें याद करके मैं अब आह्लादित होकर गाती मैंने तेरी छा गही तूने मेरी बाह अब आप शांत हो के घने बादल जिस व्यक्तित्व को संरक्षण कर लेते हैं वह उदय अस्त्र ऐसी रहित अनंत प्रकाश रश्मियों को स्वयं में अवतरित करने के लिए उज्जत हो जाता है मानव जीवन की संरचना का यह भी एक सांचा है जिसमें कोई कोई अपने को ढालकर कर मानवता की महती विलक्षणता को संसार में साकार करता है कहाँ घोर अंधकार कहा अनंत प्रकाश इस उद्भव की दृष्टि से मानव जीवन में दुख के घने बादलों का गिर आना अनंत प्रकाश के अवतरण का ही सूत्र पात है उस प्रकाश से जो जीवन अभिन्न होता है वह स्वयं सदा सदा के लिए कृतकि तो होता ही है मानव मात्र के लिए संसु माध दिलगमय की अमित लीक भी काल खींच देता है जिस पर चलकर युवो युवो तक मानव समाज दुख से परित्राण पाता है एवं अनंत आनंद से अभिन्न होता है प्रस्तुत अनमोल बोल ऐसे ही एक महामानव के अंतरबोध की अभिव्यक्ति है मन वाणी कर्म से बुराई रहित होने पर कर्तव्य पथ सिद्ध हो जाता है मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है विचार पर सिद्ध हो जाता है प्रभु से भिन्न कोई और अपना है नहीं हो सकता नहीं होगा नहीं इस बात के मानने से विश्वास पर सिद्ध हो जाता है कर्तव्य पथ की सिद्धि से धर्मात्मा विचार पथ की सिद्धि से जीवन और विश्वास कथ की सुधि ऐसी प्रेमी होकर आपको वही जीवन मिलेगा जो किसी भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर को मिला है प्रेम रूप सूर्य के उदय होते ही मोह रूप अंधकार मिट जाता है प्रेम से इच्छाओं की निवृत्ति और मोह से इच्छाओं की उत्पत्ति होती है प्रेम अपने से मोह शरीर से होता है प्रेम एक से मोह अनेक से होता है प्रेम के उदय होते ही विषय विकार मिट जाते हैं। प्रेमी को अनेक में एक ही मालूम होता है संसार उस पर ही शासन करता है जो संसार की ओर देखता है यदि संसार पर शासन करना चाहते हो तो संसार की ओर मत देखो जो संसार की ओर नहीं देखता संसार उसके पीछे दौड़ता है संसार के काम आना ही सच्ची सेवा है जिससे हृदय शुद्ध हो जाता है हृदय शुद्ध होने पर व्याकुलता उत्पन्न होती है व्याकुलता उन्नति के लिए परम साधन है